देवी भागवत नवम स्क पूजा विधान का वर्णन भगवती श्रीदुर्गा के प्रसन्न होने के लिए भांति भ्रांति के राजोपचार उन्हें अर्पण किए जाए तत्पश्चात अर्थ पर ध्यान रखते हुए नवारायण मंत्र का जप करें इसके बाद भगवती के सामने सप्त सती स्तोत्र का पाठ करना चाहिए इस स्त्रोत्र के समान त्रिलोकी में दूसरा कोई स्त्रोत्र नहीं है पुरुष को चाहिए कि प्रतिदिन इसी स्त्रोत्र से भगवती श्री दुर्गा को प्रसन्न करने में लगे रहे ऐसा करने वाला पुरुष धर्म अर्थ काम और मोक्ष का आलय बन जाता है विप्र या भगवती श्री दुर्गा के पूजन का प्रकार मैं तुमसे बता चुका इसके प्रभाव से पुरुष कितार्थ हो जाते हैं संपूर्ण देवता भगवान श्रीहरि ब्रह्मा प्रमुख मनुगण ज्ञाननिष्ठ मुनि आश्रमवासी योगी तथा लक्ष्मी आदि देवियाँ ये सब सबके सब इन भगवती श्री दुर्गा का ध्यान करते हैं उसी समय जन्म की सफलता समझी जाती है जब भगवती श्री दुर्गा का स्मरण हो जाए चौदह मनुओं ने भगवती श्री दुर्गा के चरणों का ध्यान करके ही मनुपद को प्राप्त किया है इन श्री दुर्गा की कृपा से ही देवता अपने अपने स्थान पर विराजमान रहते हैं मुने यह संपूर्ण उपाख्यान परम रहस्यमय है इसमें देवी प्रकृति के पांच मुख्य स्वरूपों तथा उनके अंशों का वर्णन हुआ है इसके नित्य श्रवण करने से मनुष्य चार प्रकार के पुरुषार्थों को प्राप्त कर लेता है इसमें संशय नहीं है मेरी यह वाणी सत्य है सत्य है इस रहस्य के प्रभाव से संतानहीन पुत्रवान तथा विद्या का अभिलाषी विद्वान बन जाता है यही नहीं जिसको जिस जिस वस्तु की कामना होती है वह इस रहस्य श्रवण के फलस्वरूप उस उस मनोरथों को प्राप्त कर लेता है नवरात्र में मन को सावधान करके भगवती दुर्गा के सम्मुख इस स्त्रोत्र का पाठ करना चाहिए इससे जगत धात्री भगवती जगदम्बा अवश्य ही संतुष्ट हो जाती हैं जो पुरुष प्रतिदिन इस सप्त सप्तती स्त्रोत्र के एक अध्याय का भी पाठ करता है तो भगवती उसके अनुकूल हो जाती हैं क्योंकि यह सप्तिसोत्र देवी को प्रसन्न करने का परम साधन है इस विषय में यथाविधि सकुन की परीक्षा करनी चाहिए कुमारी के दिव्य हस्त अथवा वटुक के कर कमल से यह परीक्षा होती है अपने मनोदस के निमित्त संकल्प करके पुस्तक की अर्चना करने का विधान है तत्पश्चात जगदीश्वरी देवी जगदम्बा को पुनः पुनः प्रणाम करे उस समय एक कन्या को भली भांति स्नान कराकर जहाँ विराजमान करें उसकी सभी सविधि पूजा करके उसे स्वर्ण शलाका अर्पण करें। यदि वह कन्या प्रसन्न हो तो भगवती की प्रसन्नता अप्रसन्न हो तो भगवती का अप्रसन्नता तथा उदासीन हो तो भगवती की उदासीनता समझनी चाहिए देवी की प्रसन्नता अप्रसन्नता अथवा उदासीनता के अनुसार कर्म का शुभ या अशुभ फल होना अनिमित्त है श्रीमद देवी भागवत का नौवा इसकम समाप्त